अर्थ यज्ञ को चलाने वाला मरणधर्म रहित तथा देवों तक हवन किए गए पदार्थ पहुंचाता है ऐसा सोम सात नदियों को देखता है वह कुएं की भांति जल से भून होकर रहता है तथा दिव्य नदियों की त्रिप्ति करता है अर्थ हे पुरुष सोम सब कल्पों में हमारा रक्षण कर हे पवित्र करने वाले सोम तू युद्ध करने के योग्य � अर्फ थे सोंग हमारे प्रशंसनीय और उत्तम सुक्त सुनने के लिए उत्तम मार्ग से आओ तथा पहले की भांति अपना तेज प्रकट करो अर्थ हे सोम तू वीर पुत्र से युक्त बहुत अन्न गाओ एवं घोड़ा इनको देता है बुद्धि हमें दो और हमें आवश्यक सब धनों को दे दो दशम सुक्तम अर्थ शब्द करने वाला सोम रथ की भांति और घोड़े की � वाले यजमान के पास जाते हैं। सोमरस निकालने के समय वह रस शब्द करता हुआ रसबात्र में पड़ता है, अर्थ सोमवल्ली रथों की भांति गमन करने वाले और भारवाहकों के बोझ की भांति दोनों हाथों से पकड़ी जाती है। अर्थ राजाओं की जैसी प्रशंसाओं से और सात हवनकर्ताओं से जैसे यज्ञ की प्रशंसा होती है उस प्रकार सोम गाओ के दूध से सुमधुर किया जाता है अर्थ रस निकाले हुए सोम रस बड़ी स्तुतिरूप वाणी से आनंद बढ़ाने के लिए रस निकालने के समय धारा से पात्र में गिरते हैं सोम का रस निकालने के समय उस सोम की स्तुति की जाती है, उस समय वह सोम का रस धारा प्रवाह से पात्र में गिरता है, अर्थ इंद्र को पीने के लिए उपयोगी पढ़ने वाली उषाएँ भाग्यशाली बल उत्पन्न करती हैं, इस समय ये सोम रस शब्द करते हैं, उषाकाल में इंद्र को सोम रस पीने के लिए देते हैं, वह भाग्यशाली समय होता है, इस समय सोम � ある意味では、この場所の場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、 अर्थ संबंधित लोगों की भांति साथ हवन करने वाले प्रसन्नचित होकर यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञ के एक महत्त्व के स्थान को पूर्णता से सफल करते हैं। अर्थ हम यज्ञ में प्रधान सोम को अपने नाभिस्थान में धारण करते हैं। अर्थात् सोम रस को पीते हैं। इससे हमारा आँख सूर्य के साथ लगा रहता है। इस कार्य को क यज्ञ में सोम्मा का स्थान सबसे प्रधान है अतः हम प्रधान स्थान में उझसी सोम को रखते हैं तथा उससे रस निकाल कर उसको यज्ञ में समर्पन करके उसको पीते हैं अर्थ Sreeshthभी रेवान इंद्र अपने आखसे तेजस्वी अंतह प्रिय स्थान को अध्यर्युओं ने अपने हृदय में रखा है ऐसा देखता है सोमरस को यज्ञकर्ता अध्यर्युओं ने अपने पेट में रखा है सोमरस को ग्रहण किया है ऐसा इंद्र जानता है एकादशम सुक्तम अर्थ हे नेता रित्तिजों इंद्रादि देवों के लिए यज्ञ करने की कामना करने वाले रस निकाले इस सोम के लिए मंत्रों का गायन करो सोमवाली से यज्ञ स्थान में रस निकालने के समय मंत्रों का गायन किया जाता है अर्थ हे सोम अथार्व वेदी याजक तेरे भीतर दिव्य एवं देवों को देने योग मीठे दूध से इंद्रादि देवों को देने के लिए स्त्रेष्ठरित से मिलाते हैं अथर्व वेदी याजक इंद्रादी देवों को अरपित करने के लिए सोमरस में गौव का मीठा दुख्ध मिलाते हैं तथा वह मिस्ट्रत सोमरस देवों को दिया जाता है सोमरस में गौव का दूध मिलाकर पिया जाता है अर्थ हितेजस्वी सोम हमारे गावों को सुख देने के लिए रस निकालो हमारे पुत्रादि को सुख देने के लिए हमारे घोडों को सुख देने के लिए हमारी औषधि वनस्पतियों को सुख पहुँचाने के लिए रस निकालो हमारे पुत्रादि घोड़े एवं औषधि आदि को सुख देने के लिए सोम का रस निकाला जाए सोम रस से सबको सुख प्राप्त हो अर्� तेजस्वी दूलोक को छूने वाले सोम के लिए स्तुति के स्तोत्र गाओ सोम का रस निकालने के समय उसके स्तोत्रों का गायन करो अर्थ हे रित्तिजों हाथ से चलाए पत्थरों से निकाले रस को छानो तथा मीठे सोम रस में मीठा दूध मिलाओ पत्थरों को कूटकर सोम वल्ली से रस निकालो उस रस को छानो तथा उसमें मधुर गाओ का द अर्थ हे रीत जो नमस्कार करके तुम सोम के पास जाओ दही के साथ उसे मिलाओ और बाद में इंद्र के लिए यह सोम रस अर्पित करो अर्थ हे सोम शत्रुओं को नष्ट करने वाला विशेष रीत से देखने वाला तू हमारी गावों के लिए सुख दे वो और देवों के लिए अनुकूल कार्य करो सोम वल्ली गावों को सुख देने वाली होती है अर्थ हे सोम मन को जानने वाला मन का स्वामी तू इंद्र को पीने के लिए उसको आनंद देने के लिए तुम्हें रस पात्रों में निकाला जाता है अर्थ हे आनंद वर्धक रस निकाले सोम श्रेष्ठ पराक्रम बढ़ाने वाला धन हमें इंद्र के सहाय से दे दो दादशम सुप्तम अर्थ रस निकाले मृदु प्रकाशित होने वाले सोमरस यज्ञ के सदन में प्रवाहित हो रहे हैं यज्ञ के स्थान में सोम के मीठे रस निकाले जा रहे हैं वहाँ वे तेजस्वी दिखाई देते हैं अर्थ ब्राह्मण सोम रस का पान करने के लिए इंद्र को बुलाते हैं गौमाताएं जैसे अपने बच्चों को बुलाती हैं यज्ञ स्थान में ब्राह्मण इंद्र को सोम रस निकालकर उस रस को पीने के लिए बुलाते हैं जैसे गौवे अपने बच्चों को बुलाती हैं अर्थ आनंद देने वाला सोम अपने स्थानों में ही रहता है ज्ञा� 何時に何をしているのかを知っているのかしていのかを知っているのかを知ってのかを知っているのかを知っているのかを知っているのかを知っているのかているのかを知っているのかをているかを知っているのかを知ってのかを知っているのを知っているのかているのかのかを知っているを知っているのかているのかを知ってのかをを知っているのているのかを知 अर्थ जो श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला ज्ञानी विशेष दृष्टि वाला सोम अंतरिक्ष के नाभि स्थान में मेड़ी के बालों की छाननी में रखकर उसकी बढ़ाई की जाती है यह सोम श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला ज्ञानी है यह यज्ञ के स्थान में सदैव उत्तम रीत से निरीक्षण करता है यह मेड़ी के बालों की छाननी में से छ この家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家のの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家のの家の家の家の家の अर्थ सोम अंतरिक्ष में रहकर मीठा जल देने वाले बादल को प्रसन्न करता है तथा शब्द करता है सोम छाननी के ऊपर रहता है मीठा रस देने से बादलों को भी आनंदित करता है तथा वहाँ से शब्द करता हुआ नीचे के पात्र में उतरता है सोम रस इस प्रकार छाना जाता है उस समय उसके छाने जाने का शब्द होता है अर्थ और अमृत की भांति रस देने वाला सोम मनुष्यों को सत्कर्मों की प्रेरणा देता है तथा बुद्धियों को श्रेष्ठ उत्साह देता है सोम की यज्ञ में सदैव स्तुत की जाती है वह सोम अमृत की भांति उत्साह वृद्धि रस देता है मनुष्यों को सत्कर्मों को करने का उत्साह बढ़ाता है तथा बुद्धियों को शुभ कार्� अंतरिक्ष से प्रेरणा देता हुआ बुद्धिमान को धारा से प्रिय स्थान के प्रति जाता है यह सोमरस ज्ञान एवं काब्य शक्ति बढ़ाने वाला है यह सोमरस दिव्यज्ञान देकर सत्कार्य करने की प्रेरणा देता है अपनी रस की धारा से प्रिय ऐसे यज्ञ स्थान को जाता है तथा सत्कारियों को करवाता है अर्थ हे शुद्धता करने � तू साहसों तेजों से युक्त स्वकीय शोभा से युक्त धन को हमारे लिए दे दो हमें धन दो या धन साहसों तेजों से युक्त हो सजग सुशोभित हो तथा हमारा महत्व बढ़ाने वाला हो हमें धन ऐसा चाहिए जो हमारा महत्व बढ़ाए इतिखस्तास्त के सप्तमो धाया ह।